नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए ग्लोबल सब में आये हुए सभी मेहमानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं तो अभी हमारे साथ है डॉक्टर जोगेश चंद्र उड़ीसा से आप आए हुए है डॉक्टर जोगेश चंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे है आप जी जी अपने बारे में बताइए मैं डॉक्टर योगेश चंद्र चौधरी और मैं उड़ीसा में मेडिकल कॉलेज में मैं फैकल्टी था आफ्टर रिटायरमेंट आई एम डूइंग सम प्री प्रैक्टिस इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स अट प्रेजेंट एंड आई बिलोंग टू स्पेशलिटी ऑफ जी एनस्टिजीजी uh, uh, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी एनेशिया का जो स्पेशलिटी वो आपकी रहा है तो आप जैसे आज के समय में और पहले के समय में नो वेज एंड बिफोर यूर स्टार्ट इज देर एनी डिफरेंस इन दैट फील्डिया too much, too many automatic electronic machines are there to help, to help aid administration of of anesthesia, make smooth and reducing the the risk towards life patient. चलिए बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर जोगेश चंद्र जी बता रहे की पहले एनेस्थिशिया और अभी एनेस्थिशिया में काफी difference हो गया है अभी बहुत सारे लोगों का जीवन बचाने में तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर जोगेश जी ग्लोबल में आकर आपको कैसा लग रहा है क्या एक्सपीरियंस आपका फीलिंग फीलिंग कि आता है वेलफेयर एंड एंड एंड ऑफ ऑफ द द होल वर्ल्ड दिस इज अ वेरी एक्टिव and educating trying to educate all the people of the world about how to build a better life how to remain peaceful how to get a better education how to bring harmony in family life as well as in social life as well as in the country and at the same time as a whole in the whole world so that the problems The the the the the the diversity, the unpleasantness, the suffering of of people will be, will will be, be be reduced or will be diminished too much, and it is for betterment of the society. चलिए डॉक्टर जोगेश जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया की यहाँ आकर आपको अच्छा लगा और यहाँ का जो principles है जो method है वो लोगो के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है ये आपने कहा एंड बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके सबके लिए। hun, सब लिए ये मैसेज में चाहता कि टाइम टाइम आफ्टर शुड गो ऑन एंड एंड सो सो दैट मोर पीपल गेट बी नॉलेज द and it's turbulent and and and turbulent world, how peace will be established and people can live peacefully with with a healthy mind and body. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया थैंक यू ओम शांति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 मुस्कुराते रहोबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है अलग अलग मेहमानों से आपकी मुलाकात हो रही है तो आइए एक और मेहमान हमारे साथ है बाल कृष्णा जी हमारे साथ है बालकृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप ठीक अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं से बिलोंग करता हूँ तो मेरा उम्र अभी सेवेंटी थ्री हुआ है तो बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग फिजिशियन जैसे डॉक्टर हूँ जी जी जी तो हम रिटायर किए हैं 2013 हजार महीना में सरकारी नौकरी में हम सरकारी नौकरी में थे तो इस दौरान ऑल्सो मैं मैं तो में हम लोगों को छह घंटा हमारा बीत जाता है कम से कम <laughs> बीत जाता है उनको सेवा देते देते वो हमारा फायदा है तो मैं खुश हूँ उसमें जी, जी, जी, जी। और यहाँ मतलब कैंपस में ये बड़ा दोबारा है? तो तो तो आ चुका तो पहले आए थे मेरे के साथ साथ अभी तो में तो नहीं तो अकेले बालकृष्ण जी यहाँ आकर आपको क्या महसूस हुआ ग्लोबल सबमीट में तीन चार दिन हो गए आपको तो क्या एक्सपीरियंस है आपका यहाँ का देखिए दो दिन एक है, जो पहला है जो हम लोगों का क्लास होता है और हमारे सीनियर देवी लोगों का जो कहा होता है वो तो काफी क्या कहते हैं इंप्रेसिव है मतलब हम लोगों के दिल में छप छोड़ जाता है तो हमको लगता है कि जैसे कि हम लोग एक साल में लेकर तैयार होके जा रहे हैं फिर आएंगे एक साल के बाद तो, तो हम लोग तो जो कहते हैं कि राज्यों करो रिचार्ज उधर हो लेकिन यहाँ जो रिचार्ज होता है ये बड़ा फास्ट रिचार्ज होता है Hmm. थोड़ा स्लो है यही तो मैं बताऊ <laughs> तो एक नंबर दूसरा नंबर है अभी जो समिट हुआ वर्ल्ड समिट मतलब ये जो जो ट्रस्ट यूनिटी इसके बारे में चर्चा हुआ तो पॉलिटिशियंस आए और हमारे यहाँ जो धर्मात्मा सब है ये भी बात की है ये जो दोनों का संबंध ये बहुत अच्छा चीज है क्योंकि देखिए हम लोगों के दिल में सबके लिए रहता है की पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका मतलब मतलब रहता है कि अपना काम कैसे हो जाए ठीक है लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता चला ये लोग भी थोड़ा बहुत दिल में रखते हैं, जो बाहर नहीं आता जी जी तो ये देख के हमको बड़ा खुशी लगा ना नंबर व्यूकि बाहर देखने से नहीं मिलता है क्योंकि उनको टाइम नहीं है उनका जो काम है ना वो ऐसा काम है जो उनसे फुर्सती नहीं मिलता जी जी, तो जी जी जी यहाँ जो हम देखे उनका दूसरा रूप ये हमको थोड़ा इम्प्रेस किया बिल्कुल मतलब ये मेरे लिए हो रहा जी तो इस तीसरा चीज हमको ये बता मतलब ये जो मुद्दा चूज करके हम लोगों का जो बात हो रहा था ये इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा महत्व होता है नेशनल लेवल पे तो है फिर भी इंटरनेशनल लेवल पे इसका ज्यादा महत्व है क्योंकि अभी जैसे तनाव चल रहा है जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं इशूज तो इशूजी तो उसके तहत देखेंगे तो ये किया गया है और ये जो पर्टिकुलरली वर्ल्ड सबमिट हुआ क्योंकि तो धीरे-धीरे लोगों मन में और एक क्या कहते हैं माहौल धीरे-धीरे होगा हिसाब से और यूनिटी के लिए ट्रस्ट के लिए सब आगे बढ़ काफी जी, जी, जी, जी। अच्छी बात आपने बताया की कि किस तरह से आपको ये तीन अलग अलग चीज़ों से आपने ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस शेयर किया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप आ, क्या प्राम अपने साथ लेके जा रहे हैं और एक संदेश एक मैसेज पब्लिक को क्या देना चाहेंगे हम तो ये बिना तनाव से कैसे अपने आत्मा को पहचान के के परमात्मा साथ जुड़े हुए जो कुछ दिन की बात है तो दूसरा है जो मन में देखिये इच्छा होता है सबका इच्छा है सबके इच्छा नहीं होता है होता है तो हमको लगता है कि देखिए हम लोग जैसे परिणत में मतलब एट द एंड ऑफ लाइफ like, यहाँ आकृष्ट होके आए यहाँ सीखने का कोशिश किए ये अगर बचपन से यानी जो यंग जनरेशन के अंदर कोई सिस्टमेटिक तरीका से अगर आए तो भारत के लिए तो क्या कुछ सारे के लिए बहुत रहेगा जी जी जी क्योंकि तो इसमें दो तीन चीज है डिसिप्लिन लोग हो जाएंगे ग्रीड जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा और अपने को पहचानेंगे जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ाई में या मतलब तो कहूँगे आजकल जो होता है की जो टेलीफोन सेल फोन हम लोग यूज करते हैं जी जी जी इसमें तो नहीं आता है तो ये मेरा मतलब क्या ख्वाइस है नहीं। नहीं। तो मैं चाहूंगा कि स्कूल के लेवल से अगर थोड़ा बहुत यूथ ये था तो ये ये तो एक्चुअली हमको कहने के लिए आया कैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से योगा टीचर्स फिजियोथेरेपिस्ट सब हमारे हॉस्पिटल में भी देने लगे तो ये इजी ही होगा जी जी जी क्योंकि हम लोग पहुंच सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल चलिए डॉक्टर बहुत ही सुंदर अनुभव आपने शेयर किया और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं है करते हैं ओम शांति थैंक यू आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 जीरो सुनते रहो मुस्कते रहो सुख शांति का अंधेरा जा रहा जा रहा देखिए शिव ज्ञान सूरज वो उदय शांति की किरण वो बिखरा रहा बिखरा रहा शांति में आनंद में मन रहा शांति का स्वर्ण आ रहा, रहा। दुख शांति का मेरा शिव है ला रहा। ला रहा। शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा आ रहा दुख शांति का अंधेरा जा रहा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 शांति का सागर लहर लहरा रहा लहरा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा आ रहा दुख शांति पर पुनः फैरा रहा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा आ रहा दुख शांति का अंधेरा जा रहा जा रहा शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा दुख शांति